अपराधों का सामान्य कथन देखो घर का साधु कौन है जो घर में सबकी बात सुन ले अपना मन न बिगड़ने दे उसका नाम साधु है प्रत्येक घर में एक साधु होना ही चाहिए यदि एक ऐसा साधु नहीं है तब घर बिखर जाएगा तुम सबको पढ़ लो जगत की एक एक वस्तु को पढ़ लो एक एक व्यक्ति को पढ़ लो सब परिस्थिति को पढ़ लो और तुमको समझ में आएगा कि को कोई तुम्हारे मन को देखने वाला जगत में है नहीं सभी अपने अपने मन के द्वारा ही तुमसे संबंधित है तुम्हारे मन से कोई संबंधित नहीं है तुम दूसरे के मन के अनुकूल हो गए तो तुम ठीक हो और दूसरों के मन के अनुकूल हो गए तो तुम ठीक नहीं हो प्रतिकूल हो गए तो ठीक नहीं हो जगत का संबंध इतना ही है जगत का संबंध पढ़ने में आ जाएगा तो भगवान के चरणों को तुम्हारा मन पकड़ लेगा मन के तीन अपराध में इस शरीर को मान लेना कि यही मैं हूं और आगे के विषय में कुछ विचार ही नहीं करना यह बहुत बड़ा मानसिक अपराध है मृत्यु जिसको नहीं दिखाई देती है वह कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा एक नाथ जी के गांव में एक पटेल था पटेल एक दिन आए पटेल ने कहा कि काका जी एक नाथ जी महाराज आपका मन भजन में कैसे लगता है मैं तो बहुत प्रयास करता हूँ पर भजन में लगता नहीं एक नाथ जी ने कहा कि पटेल जरा कुंडली तो ले आओ मैं देखूँ कौन सा ग्रह तुम्हारा खराब है कि भजन में लगने नहीं देता है पटेल घर गया कुंडली ले आया एक नाथ जी ने कहा अरे पटेल काम गड़बड़ है पटेल ने कहा क्या काका जी एक नाथ जी ने कहा बहुत गड़बड़ है कुंडली कहती है एक महीना पटेल ने कहा एक महीने के बाद मैं मर जाऊँगा अब तो पटेल घर आ गया माला लेकर बैठ गया एक महीना ऐसा भगवान का भजन किया ऐसा भजन किया कि न खाना अच्छा लगे न पीना अच्छा लगे न परिवार अच्छा लगे भजन में एकदम तल्लीन चित्त हो गया शरीर नहीं छूटा एक महीना में पटेल ने कहा काका जी आप भी झूठ बोलते हैं आप तो कहे थे एक महीना एक महीना तो हो गया एकनाथ जी ने कहा भजन तो नहीं करते थे पटेल ने कहा भजन ही तो किया और क्या किया एक महीना एक नाथ जी ने कहा तो भजन करने वाला थोड़े ही मरता है तब फिर एक नाथ जी ने कहा पटेल यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था तुमको एक महीने आगे मृत्यु दिखाई देती थी तो तुम्हारा मन भजन में लगा रहा और मुझे तो सामने दिखती है इस सच्चाई को जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तब उसको भविष्य दिखने लगता है वह यही देवता को हो जाता है यही जो देवता हो गया तो शरीर छोड़ने पर देवता बनेगा ही यही जो पशु बन गया वह शरीर छोड़ने पर पशु बनेगा ही इसमें कोई संशय नहीं चार अपराध वाणी के हैं साधक को इनसे बचना चाहिए एक अपराध यह है कि हम थोड़े से निमित्त को लेकर झूठ बोल देते हैं बिना काम के भी झूठ बोलते हैं काम से भी झूठ बोलते हैं झूठ हमारा स्वभाव नहीं है सच्ची शांति भी चाहते हैं तो भी झूठ बोलते हैं झूठ बोल करके सच्ची शांति कैसे मिलेगी सच्चा सुख चाहते हैं तो भी झूठ बोलते हैं झूठ बोल करके सच्चा सुख कैसे मिलेगा सच्चे लोग को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी झूठ बोलते हैं झूठ बोलने से आपको सच्चा लोग कैसे मिलेगा झूठ लोग मिल सकता है माया मिल सकती है परमात्मा नहीं मिल सकता इसका महत्व हृदय में बैठाना चाहिए आप महत्व बैठाएंगे तो निश्चित ही आप समझिए कि आप में सत्य बोलने का बल आ जाएगा सत्य बोलना जहाँ जरूरी हो वहीं बोलना जहाँ किसी का हित हो वहीं बोलना नहीं तो चुप रहना ऐसा नहीं कि कोई एक आंख वाला है तो उसे कहना एक आना इधर आओ ऐसा नहीं बोल देना सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात न प्रियम ब्रयात सत्यम अप्रियम जहाँ हित का संबंध हो वहीं बोलो चोरी किया किसी ने आप भले ही जानते हो अब दुनिया भर में मत कहने जाओ कि इसने चोरी किया क्योंकि उससे उसका हित नहीं होने वाला है जहाँ हित का संबंध है वहीं कहो दूसरा अपराध वाणी का है कठोर बोलना कोई नेत्रहीन है उसको कहा ए अंधे तो सच्चा वह हो गया पर बड़ा कठोर हो गया आप कहिए आइये सूर्यदास जी देखो मृदु हो गया कठोर बोलना यह भी वाणी का अपराध है हमारी जबान को भगवान ने नरम बनाया है नरम बोलने के लिए कठोर बोलने के लिए नहीं बनाया नहीं तो हड्डी बना देता दूसरे को कठोर वाणी का प्रयोग करना यह वाणी का दूसरा अपराध है तीसरा अपराध निंदा निंदा एक ऐसा अपराध है कि दूसरे के घर का कचरा आप अपने घर ले आकर रखते हैं उसने किया कि नहीं किया और उसको आप अपने मन में ले आकर रख लिए दूसरे के दोस्त का चिंतन दूसरे के दोस्त का कथन यह जो निंदा है यह बहुत बड़ा अपराध है इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है दोस्त देखे बिना नहीं रहा जाए तो पहले अपने में देख ले कि कितना दोस्त है जब अपना दोस्त निकल जाए तब दूसरे के दोस्त को निकालने का अधिकार है पर अपना दोस्त नहीं निकल पाया तो दूसरे का दोस्त देखने से क्या फ़ायदा है उल्टा अभिमान बढ़ेगा इसलिए निंदा की चर्चा बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए जिसको सच्चा परमार्श प्राप्त करना है जिसको काम चलाना है उसकी बात मैं नहीं करता मैं यहाँ बात करता हूँ शास्त्र की और सच्चाई की चौथा दोष वाणी का है और प्रसंग बोलना दो व्यक्ति बात कर रहे हैं बीच में आप टूट पड़े क्यों टूट पड़े आपका कोई प्रयोजन नहीं था बिना प्रसंग के नहीं बोलना चाहिए कोई बुलावे तो बोलना दो के बीच में तीसरा नहीं बोलना चाहिए ये चार वाणी के अपराध हैं शरीर के सब अपराध मिलकर तीन हैं चोरी जारी हिंसा शरीर से किसी प्राणी को पीड़ा पहुंचाना, व्यभिचार और चोरी करना ये तीन मिलकर के शरीर के अपराध हैं ये दस अपराधों को अपने जीवन से निकालने में, में जो समर्थ होता है या जो चाहता है कि ये दस अपराध हमारे अंदर ना रहे वह धर्म पर प्रतिष्ठित हो सकता है जो धर्म पर प्रतिष्ठित हो सकता है वही भगवान के साथ अपना सीधा नाता जोड़ सकता है जो भगवान का बल प्राप्त कर सकता है वही ज्ञान को पचा सकता है नहीं तो बुद्धिवाद रक्षा नहीं करेगा मृत्यु के समय वह काम आने वाला नहीं है इसलिए इस पर मैं जोर दे रहा हूँ इस पर आजकल ध्यान देना लोगों ने बंद ही कर दिया है एक सच्चाई जो हमेशा स्वीकार करना है कि आस्तिक को सच्चा बनना चाहिए आप आस्तिक हैं परमेश्वर को पकड़े हैं आपको समझना चाहिए कि भगवान विश्वम्भर हैं आपको समझना चाहिए कि जो प्रभु बालक के जीवन की रक्षा के लिए माता के स्तन में दूध बना देता है जिसको बालक के जीवन की इतनी चिंता है कि माता के स्तन में दूध बना देता है वह हमारा परमेश्वर विश्वम्भर है वह जिला रहा है तो हम जीवित हैं इस जगत के जिलाने से नहीं जीवित हैं पैसे से नहीं जीवित है आप घर में रहिए पैसे में रहिए पर आप में एक निश्चय पक्का होना चाहिए आस्तिक का आधार परमेश्वर होना चाहिए प्रत्यक्ष आप देख लीजिए आपको जो चाहे खाने के लिए देंगे पहनने के लिए देंगे जहाँ घूमना चाहे घूमने के लिए देंगे एक शर्त है सोने नहीं देंगे आपको क्योंकि सोने में तो विषय छूट जाएगा इसलिए सोने नहीं देंगे आप कितने दिन रह सकेंगे आप कहेंगे ये सब ले जाओ मुझे एक घंटा सो लेने दो आप क्यों सोते हैं सोने में क्या चमत्कार है वहां तो कोई विषय नहीं है वहां भगवान के साथ आप एकीभूत होते हैं सता सौम्य तदा संपन्नो भवति चांदोग्य उपनिषद हाँ वहां आपकी बैटरी चार्ज होती है जिसको जागृत स्वप्न में आप खर्च करते हैं परमेश्वर के साथ एकीभूत होकर आपकी बैटरी चार्ज होती है वहाँ आप देखिए न स्त्री स्त्री है ना पुरुष पुरुष है ना धनवान धनवान है ना गरीब गरीब है ना बीमार बीमार है ना पहलवान पहलवान है वहाँ तो एक ही भूत है आप कारण के साथ एक ही भूत होते हैं आपकी बैटरी सुसुप्त में चार्ज होती है तो उसको जागृत और स्वप्न में आप खर्च करते हैं आप जीवित हैं उस सत तत्व से उस परमेश्वर तत्व से पर हमको भ्रांति है कि हम जगत से जीवित रह रहे हैं शरीर प्रारब्धानुसार कहीं भी रहे मैं ये बात नहीं कहता पर आपके अंदर एक निश्चय होना चाहिए कि हमको जिलाने वाला वह प्रभु है जिसने माता के स्तन में दूध बनाया है वही जिला रहा है रोज़ सुसुपती में हमारी बैटरी वही चार्ज कर रहा है और नहीं चार्ज करे तो यह गाड़ी चल नहीं सकती उस परमेश्वर को सच्चाई से हमको स्वीकार करना चाहिए जीवन में उसकी स्वीकृति बहुत बड़ा बल है उसकी तो स्वीकृति के बिना नहीं चलता है